पातंजल योग प्रदीप सूत्र समाधिपात सूत्र सत्रा यह इस प्रकार है पहला किसी भी सुखासन पूर्वक स्थिर बैठकर अन्नमय कोष में आत्मा आत्माध्यास छोड़कर प्राण मय कोष में घुसना दूसरा प्राणों की गति को रोककर अथवा धीमा करके इंद्रियों को अंतर्मुख करके प्राणमय कोष से आत्माध्यास हटाकर कर मनोमय कोश में प्रवेश करना तीसरा मनोमय कोश से आत्माध्यास हटाकर विज्ञानमय कोश में जाना चौथा विज्ञानमय कोश से आत्माध्यास को छुड़ाकर कर आनंदमय कोश में स्थित होना ये चारों संप्रज्ञा समाधि के ही भेद है क्योंकि जब आनंदमय कोश को भी विजय कर लिया जाए तब स्वरूपावस्थिति होती है अन्नमय कोष से आत्माध्यास हटाना अथवा उसकी विजय आसन और प्राणायाम की सिद्धि से प्राणमय कोष की प्रत्याहार और धारणा की सिद्धि से मनोमय कोष की वितर्क भावना द्वारा विज्ञानमय कोष की विचार और उसकी ऊंची अवस्था आनंदानुगत समापत्ति से और आनंदमय कोष की विजय ने निर्विचार की सबसे ऊंची अवस्था अस्मितानुगत और रितंभरा प्रज्ञा अर्थात संप्रज्ञात समाधि की सबसे ऊंची अवस्था विवेक ख्याति से होती है तत्पश्चात स्वरूपावस्थिति का लाभ होता है सूत्र में चारों भावनाओं द्वारा किसी विषय को आलंबन करके ध्येय बनाकर निरारंभ निर्बीज अर्थात असंप्रज्ञात समाधि तक पहुँचने की प्रक्रिया बतलाई है यहां कोशों द्वारा आरंभ में आलंबन का अभाव करते करते अंत में अभाव करने वाली वृत्ति का भी अभाव करके निरालंब समाधि की सिद्धि करना बतलाया गया है यही इन दोनों में भेद है प्रथम प्रक्रिया योग निष्ठा की है और दूसरी सांख्य निष्ठा की आत्माध्यास हटाने से अभिप्राय आत्मा को कोशों से परे अर्थात पृथक देखना है इसको क्रियात्मक रूप से इस प्रकार करना चाहिए किसी सुखासन से बैठकर शरीर को ढीला छोड़कर क्रमशः पाँचों अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय कोशों में ऐसी भावना करे कि आत्मा इनसे परे इनका दृष्टा केवल चेतन ज्ञान स्वरूप है इसी प्रकार क्रमशः तीनों स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में भी यह भावना की जा सकती है कि आत्मा इनका दृष्टा इन से परे अर्थात पृथक केवल शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप है इनके विकार और परिणामों से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसको शरीर से आत्मा आत्माध्यास हटाने की साधना अथवा विदेह भावना कह सकते हैं कोश कोश खोल अथवा ज्ञान को कहते हैं वे पांच हैं आनंदमय विज्ञानमय मनोमय प्राणमय और अन्नमय इन पांचों कोशों को पांच रंग वाली चिमनियाँ समझनी चाहिए और शुद्ध चेतन तत्व आत्म तत्व को इस प्रकार की ज्योति जिसका प्रकाश इन भिन्न भिन्न रंग वाली चिमनियों में से होकर बाहर आता हुआ उनके रंगों जैसा प्रतीत होता है आनंदमय कोश शुद्ध आत्म तत्व पर चित्त मृतत्व की पहली चिमनी है इसको आनंदमय कोश कहते हैं आनंद का विकार रूपी यह कोश आत्म स्वरूप को आच्छादित करके ढककर प्रिय मोद प्रमोद रहित आत्मा को प्रिय मोद प्रमोदवान तथा अपरिच्छिन्न सुख रहित आत्मा को परिचिन्न सुख विशिष्ट रूप में प्रकट करता है यह आनंदमय कोश रूप अज्ञान का आवरण ही जीवन का कारण शरीर कहलाता है इस कारण शरीर सहित आत्मा को प्राज्ञ कहते हैं विज्ञान मय कोश इस आनंदमय कोश रूपी चिमनी के ऊपर दूसरी चिमनी अहंकार और बुद्धि की है इसको विज्ञान में कोश कहते हैं यह विज्ञानमय कोश स्वरूप को आच्छादित करके अकर्ता आत्मा को कर्ता अभिज्ञाता आत्मा को विज्ञाता निश्चय रहित आत्मा को निश्चय युक्त और जाति अभिमान रहित आत्मा को जाति अभिमानयुक्त जैसा प्रकट करता है इस विज्ञानमय कोश में अभिमान वर्तमान है कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व आदि अभिमान ही इस विज्ञान मय कोश का गुण है मनोमय कोश इस विज्ञान मय कोष रूपी चिमनी पर तीसरी मन और ज्ञानेंद्रियों की रंग वाली चिमनी चढ़ी हुई है जिसको मनोमय कोश कहते हैं मन और ज्ञानेंद्रियों का विकार रूपी यह कोश आत्मस्वरूप को आच्छादित करके संशय रहित आत्मा को संशयुक्त शोक मोहरहित आत्मा को शोक मोहादि युक्त और दर्शन रहित आत्मा को दर्शन आदि का रूप प्रकट करता है इस मनोमय कोष में इच्छा शक्ति वर्तमान है